ओ नमो भगवते वासुदेवाया शिषाश्लोक निज सर्वशक्ति स्मरण काल शी तव कृपा भगवन्म दुर्दमी दृश मे हाजननाग इस शिक्षा में प्रथम तीन श्लोक और छठा श्लोक का विषय है हरिनाम तो पहला श्लोक का विषय है श्री कृष्ण का संकीर्तन करने से मुख्य सात उपका जो नाम उपासक गण करते तो नाम उपासना करते कैसे जापने से कुछ लोग नाम भी लिखते हैं वो एक खाका अभी तक आते है और उस कोने में लिखते है राम नाम क्या कभी कभी नहीं आती कहीं जाएगा मैं भारत में राम नाम का बैंक है और ऐसे जमा है एक लाख नाम दो लाख नाम एक करोड़ नाम तो वो भी अच्छा है लेकिन शास्त्र का उपदेश है नाम जपना नाम कीर्तन जप कीर्तन जब का मतलब धीरे धीरे नामोचरण करने और कीर्तन का मतलब जड़ से बहुने और संकीर्तन बहु बेमल याद कीर्तन मित्र संकीर्तन बहुत भक्तों के एक संघ में कीर्तन करते तो इस तृतीय श्लोक नाम नाम कार्य बहुधन्य जो सर्वस्वती इस तृतीय श्लोक में श्रीकृष्ण हैं महाप्रभु वो मत कि भगवान का कोई या परम सत्या का कोई नाम नहीं है उसको पूरा प्रतिकार कहते है नहीं है कि भगवान का नाम नहीं है भगवान के अनेक नाम हैं असंख्य नाम हैं कुछ लोग बोलते निर्विशेष वाद्य बोलते हैं कि सत्य निर्विशेष है उनका मत है कि वो सब कुछ जो हम देखते हैं इस भौतिक संसार में वो सब कुछ दुख का कारण होते हैं। इस है इस भौतिक जगत दुखमय है इस भौतिक जगत में नाम रूप गुण क्रिया ये सब होते है इसलिए उनका मत में उनका इतना ज्यादा बुद्धिमान मत नहीं है उनका मत में तो परम सात में नाम रूप गुण क्रिया वो सब नहीं होते क्योंकि हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में सब कुछ जो है उसका नाम रूप गुण क्रिया है और इस भौतिक संस्था दुखमय है इसलिए ओं का मात में है जो तो परम साक्ष्यमय नाम रूप गुण क्रिया नहीं हो सकते क्योंकि ये हिसों से दुख की उत्पत्ति होती है परंतु इस प्रकार तर्क निष्काष करना तो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है इस भौतिक संसार भगवद गीता में इस भौतिक संसार एक प्रतिबिंब जैसा है उसका वर्णन है अर्थात साध्य धाम में आध्यात्मिक धाम में सब कुछ है और इस भौतिक जागर में वो सब कुछ जो हम देखते हैं वो सात्या धाम के प्रतिबिंब रूप में है इसका अर्थ है कि सात्या धाम वैकुंठ धाम में सभी प्रकार के वस्त्रों है जैसे हम यहाँ देखते हैं परन्तु वहाँ पर ये सब वस्तु जो है दुःख का कारण नहीं होते परम सुख का कारण होते चिंतामणि प्रखण सद कल्प वृक्ष लक्षतेषु सुरभिर पालय लक्ष्मी सहस्र श्रम सव्यम गोविंद आदि पुरुष भजाम सत्य धाम के पेहे गोविंदा आदि पुरुष गोविंदा और उनका धाम है चिंतामणि है और बदन है बिल्डिंग होते हैं। सब कुछ है गाय है नर भी है नारी भी है और सब नारी वहां पर लक्ष्मी जैसे हैं वो सत्य धाम है तो ऐसा नहीं है कि साध्या धाम में नाम रूप गुण क्रिया नहीं है वो सब कुछ है परंतु वो सब चिन्मय है परम सुख का कारण होता है तो भगवान सब दस्त सब प्राणियों के मूल कारण है सर्व कारण कारणम कृष्ण तो उनके असंख्य नाम है क्योंकि उनके असंख्य गुण हैं अनंत कल्याण गुण विशिष्ट निर्विशेषवादियों को ये उत्तर है कि भगवान निर्विशेष नहीं है वे अनंत कल्याण गुण विशिष्ट है विशेष है भगवान में सब कुछ भगवान तो निर्गुण नहीं है तो उनके असंख्य गुण हैं उनके असंख्य रूप हैं उनके असंख्य लीला है और इसलिए ओं के असंख्य नाम भी हैं जैसे गुण के अनुसार उनके बहुत नाम है जैसे भक्तवत्व कृपा माय गुणानिधि श्याम सुंदर इत्यादि रूप, रूप का वर्णन है श्याम सुंदर मरकद श्याम त्रिभंग सुंदर यह सब इनके रूप के और भगवान के बहुत रूप है बहुत अवतार है बहुत अंश कला है विष्णु तत्व जिनमें प्रसिद्ध है दश अवतार: मत्स्य क्रम बराह नर सिंह वामना परशुराम दशरथी राम रामचंद्र कृष्ण बलराम बुद्ध कल्कि और और भी है धनवंतरी पृथ्वी मोहिनी तो भगवान के बहुत रूप है नाम गुण रूप लीला और भगवान की बहुत लीलाएं है और उसके अनु और बहुत पार्षद भी है तो इसके अनुसार उनके बहुत नाम है गिरिधारी लीला के अनुसार उनका नाम है गिरिधारी गोवर्धन धारी रास विलासी रास लीला का विलास करते कृष्ण और कृष्ण जो भगवान का आदि रूप है गोविंद आदि पुरुषम तम हम जाने उनके बहुत अंश कलाबी भी है तो इस प्रकार राम का एक नाम है रावणारी जो रावण के अरी रिपु शत्रु दुश्मन वैरी जैसे थे तो और ऐसे राम के बहुत नाम है जैसे कौशल्य नंदन लक्ष्मण आग्रजा कुडंद कुडंदराम इत्यादि और भगवान के असंख्य नाम है क्योंकि उनके असंख्य भक्त और इस प्रकार भगवान के असंख्य नाम भी है जैसे भक्तिराम ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को एक नाम दिया है वो नाम है लेकिन चैतन्य चर चाम चैतन्य भगवत में नहीं है भक्तिराम ठाकुर उनका एक केतन में चैतन्य महाप्रभु का नाम दिया सनातन प्राण नाथ इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रुष सनातन को के प्राण के नात और इसका दूसरा अर्थ हो सकते कि वे सनातन शाश्वत प्राण के नाथ है तो इस प्रकार भगवान के असंख्य नाम है जिनमें सहस्त्र नाम अति प्रसिद्ध है विष्णु सहस्त्र जिसमें भगवान का एक नाम है सहस्त्र नाम क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम है इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम है सहस्त्र नाम परंतु वास्तव में उनके असंख्य नाम हैं क्योंकि उनके असंख्य गुण हैं तो ये मत की परम सत्य को कोई नाम नहीं है वो भूल है एक दृष्टिकोण से वो सही है क्योंकि शास्त्र में ऐसा लेख है कि परम सत्य अनामा है तो जो शास्त्र में है वो सही है तो इसका अर्थ क्या है तो भगवान का इतने सारे नाम है नारायण विष्णु पद्मनाभ इत्यादि तो शास्त्र में वो लेके भगवान का नाम नहीं अनामा इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि भगवान का कोई भौतिक नाम नहीं है भगवान कृष्णा वो पटेल नहीं है या ठाकर नहीं है देसाई नहीं है भगवान कृष्णा चंद्रवंशी है वो बाह्य दृष्टि है भगवान कृष्णा चंद्रवंश यादुवंश में जन्म लेते हैं परंतु भगवान कृष्ण का जन्म नहीं है यही कृष्ण तत्व का रहस्य है कि भगवान का जन्म नहीं है तो फिर भी इनकी कृपा से यादू महाराज का गौरव प्रकाश करने के लिए भगवान कृष्ण यादु वंश में जन्म लेते हैं तो इस प्रकार राम का एक नाम है कृष्ण का एक नाम है यादुवंशी यादव और भगवान राम का एक नाम है रघुवंशी राघव रघुपति राघव राजा राम तो वास्तव में कृष्ण सर्व कारण कारणम है या यादु उनके पूर्वज है परंतु कृष्ण सबके पूर्वज है तो ये सब भगवत रहस्य है उनका कुछ भी भौतिक नाम नहीं है तो आज तक यादव है रघुवंशी है ऐसा है नहीं लोग जो यादव है उस लोग का नाम है यादव या रघुवंशी तो उनका भाग्य है कि जन्म के अनुसार उनका संभर्क भगवान के साथ तो आध्यात्मिक यादव है कृष्ण और तो दूसरो जो यादुवंशी है तो उनका भाग्य है कि जन्म से उनकी स्वभाविक आसक्ति होती है कृष्ण के लिए परंतु उनको और हमको भी समझना चाहिए कि कृष्णा भगवान है और वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है हम जैसे या भौतिक महान व्यक्ति भी नहीं है जैसे ये पूरा भारत में ओ अग्रसैन समाज है जो महाराज अग्रसैन को मानते वो बोलते वे महाभारत का समय में भगवान कृष्ण का एक महान भक्त थे और इस प्रकार कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पूर्वज तो शिवाजी या ऐसे कुछ भौतिक दृष्टि में महान लोग था तो ये सब भौतिक संबंध है तो कृष्ण के साथ वो संबंध जो है वो आध्यात्मिक संबंध कृष्णा उनकी लीला प्रकट करने के लिए एक साधारण व्यक्ति जैसे इस बौद्धिक संसार में आते हैं, परन्तु वे सदैव त्रिगुण के अति थे तो इस प्रकार भगवान कृष्णा का रूप है परन्तु वो रूप हमारा रूप जैसा जैसे yes, रूप जो है ये तो हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब भौतिक पदार्थों से भौतिक प्रकृति के द्वारा घटित है परंतु भगवान कृष्ण का रूप सचित आनंदमय है भगवान कृष्ण हम पुनरापी जाननम पुनरापी मारान पुनरापी जानन जाठर ए साया इस प्रकार बार बार जन्म लेते बार बार मृत्यु होते है तो अभी हमारा मनुष्य जन्म है और इसके पहले कितने सारे जन्म हो गए है हमारे कुत्ते का जन्म बिल्ली का जन्म पैर के रूप में सांप के रूप में कीट कृमि के रूप में परंतु भगवान कृष्ण का रूप तो सनातन है और वे उनकी अपनी इच्छा के अनुसार तथा कथित जन्मा लेते हैं और उनका रूप हर एक बात तो एक ही होते अभी भी बौद्धिक संसार में कृष्ण लीला चलती है पंच हजार वर्षो के पहले इस भारत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे और अभी अन्य ब्रह्मांड में वो एक ही कृष्ण लीला चलती है वो कृष्णा जो उस समय वो सब लोग देखते थे और जिनका रूप वर्णन है शास्त्र में जिससे हम आज तक कृष्ण का रूप का चित्र या पुतला बना सकते श्रीमूर्ति बना सकते तो शास्त्र में वर्णन है तो कृष्ण का रूप कैसे है बाल गोपाल का रूप है किशव कृष्ण की का रूप कैसे है और वो वे पीथम्बर है पीला वस्त्र पहनने है और मौर पक्षी का पक्ष है सिक्की पूछ इनके सुंदर दालों में उनका रूप श्याम वर्ण है और खार पकोटी खमनीय अभिशेष शोभम कितने सुंदर है कि हमारी कल्पना के अतीत है कोटी कोटी कामदेव की कल्पना से अतीत भी है तो ये कृष्ण का रूप वर्णन है तो वो एक ही कृष्ण एक ही रूप में सचिदानंद रूप में श्याम सुंदर शिकी धारी फितम्बा वंशी धारी वंशी है <laughs> एक ही कृष्ण एक ही रूप प्रकार करते है अन्य भ्रमण में और वो रूप सदैव सत्य धाम में गौलोक धाम में निवास करते हैं और सबके हृदय में भी है सबका वो सब परमाणु के अंदर में भी तो ये कृष्ण का सनातन रूप है तो कृष्ण का रूप सत्य है उनका नाम सत्य है उनके गुण सत्य है लीला सब कुछ सत्य है तो इस प्रकार भगवान कृष्ण के अनेक अनेक असंख्य नाम है और चूंकि भगवान कृष्ण पूर्ण आध्यात्मिक है उनका नाम भी आध्यात्मिक है और यदि हम विश्वास और प्रीति से भगवान का नाम लेते हैं तो हम उससे भगवान की सानिध्य में जाते हैं भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं नाम के रूप में क्योंकि भगवान का नाम और भगवान स्वयं अभिन्न है यदि हम कोई साधारण व्यक्ति का नाम बोलते हैं वो नाम और वो व्यक्ति एक ही नहीं है यदि मैं संजय ठाकर ऐसा नाम बोलते तो गुजरात में शायद कहीं संजय ठाकर है तो वो नाम है एक व्यक्ति का लेकिन वो नाम और व्यक्ति भिन्न है यदि संजय ठाकुर संजय ठाकर डाकों में रहते है और हम यहाँ संजय ठाकर बोलते तो वहां से हमको नहीं सुनेंगे तो भगवान कृष्ण को लोकधाम में रहते है तो सबके हृदय में भी रहते हैं। और यदि हम कृष्ण कृष्ण कहते है तो कृष्ण सुनते हैं और भगवान कृष्णा और भगवान का नाम क्योंकि दोनों पूरा छिन्मय है भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है और भगवान सर्वशक्तिमान है तो भगवान का नाम सर्वशक्तिमान है तो ऐसा लॉजिक में ऐसा कहा बात है की छू सिंह सर अरी को सुदर if one of them is equal to something else means the other is also equal to it i don't know how to say it in hindi <laughs> to to rajuli krishna or krishna ka naam abhinna hai to ek hi bhagwan hai wo bhagwan jinka roop hum dekhte hai aur bhagwan ka naam jo hum bolte hai do no abhinna hai bhinna bhi hai achinja ved ved hai परन्तु मूल विचार में दोनों अभिन्न है तो भगवान सर्वशक्तिमान है ये भगवान शब्द की परिभाषा है अगर भगवान तो हम जैसे एक दुर्बल व्यक्ति हो तो भगवान कैसे भगवान है अगर भगवान का कुछ दवाएं लेना है डॉक्टर के पास जाना है तो वो भगवान तो भगवान नहीं, आज कल ऐसे बहुत नकली भगवान है भारत का एक नंबर एक्सपर्ट है चीटिंग एंड चीटिंग गुरु एक्चुअली बहुत उससे और ये सब चीटिंग गुरु से बहुत फॉरेन एक्सट्रीम मिलते विदेश जाते और डालर कलेक्शन करते तो भारत का एक महान एक्सपोर्ट है चीटिंग गुरु चीटिंग भगवान तो एक भगवान था साउथ इंडिया में तो वो वृद्ध हो गया और, और अंतिम पंच साल उसका जीवन में वो में था तो हम शास्त्र में किसी शास्त्र में हम वर्णन नहीं मिलते है कि भगवान व्हीलचेयर में बैठते हैं रामचंद्र भगवान खुर राम वियव चय राम नहीं है परमेश्वर भगवान कृष्ण है व्हीलचेयर कृष्ण तो ऐसे संभव नहीं है और ये सब मूर्ख तथा खत भगवान की मूर्ख तथा खत भक्तों बोलते यही भगवान की लीला है वल्च में ही बैठना यही सब मूर्ख से परम मूर्त है तो जो वास्तव में भगवान है तो सर्वशक्तिमान है तो भगवान का नाम भी सर्वशक्तिमान तो कृष्ण के ही बहुत नाम है असंख्य नाम है जो भगवान में विश्वास करते हैं तो ज्यादा लोग जो भगवान को विश्वास करते हैं सोचते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान शक्तिमान है इसलिए मुझे भगवान से कुछ मांगना चाहिए ये भगवान मेरे हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो हम आपस में कुछ समाधान नहीं मिल पाए तो तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो यही भगवान ये वो एक आदमी मुझको बहुत परेशान करते मैं तुम्हारा भक्त हूं तुम उसको परेशान दे दो तो ऐसे ही लोग भगवान से प्रार्थना करते है तो भगवान सर्वशक्तिमान है तो उनकी शक्ति से वे केवल उनकी इच्छा से इच्छा शक्ति से हमारे सभी समस्याओं तो पूरा खत्म कर सकते तो ऐसा है बहुत भक्त जो भगवान से भौतिक भाव प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं और उनसे उच्च है उच्च वो ज्ञानी है जो तपस्या करते हैं मुक्ति प्राप्ति की आशा में परन्तु यदि वे स्वीकार कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है तो उनका तपस्या करने का जरूरत नहीं है यदि कोई मुक्ति चाहते हैं, तो हे है भगवान मुझको मुक्त कर दो ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। और भगवान एक क्षण में हमको मुक्ति दे सकते है हमारे दीर्घ कठोर तपस्या करने का कोई जरूरत नहीं है तो भगवान सर्वशक्तिमान है हमारी सब याचना जो है भगवान पूरी कर सकते वो सब शक्ति है सब भगवान की सब शक्तियां प्रकट होते हैं उनके नाम है क्योंकि भगवान का नाम और भगवान स्वयं अभिन्न है जो तो शुद्ध भक्तों चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार कोई भौतिक वरों के लिए प्रार्थना नहीं करते मुक्ति के लिए भी प्रार्थना नहीं करते वो चतुर्थ श्लोक में ये उपदेश होगा वे केवल शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए और कैसे ही प्रार्थना करना है कैसे भगवान की उपासना करना है इस कलयुग में उपासना की उत्तम रुचि है हरि नाम तो भगवान के अनेक अनेक अनेक नाम है और सब नाम का संकलन है हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस हरे कृष्ण महामंत्र बोलने में वो सब नाम बोलने होते हैं विष्णु सहस्त्र नाम पूरा होते हरे कृष्ण महामंत्र बनने से और भी आधे तो so, नाम के द्वारा हम क्या मिल सकते हम भौतिक वर्ण के अधिक मुक्ति के अधिक कृष्ण प्रेम भक्ति मिल सकते और इसलिए चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कीर्तनय सदा हरि सदैव हरि नाम पर परन्तु चैतन्य महाप्रभु कहते है कि मुझे रुचि नहीं है नाम में तो चैतन्य महाप्रभु की पूरी रुचि है तो इस प्रकार विनम्रता प्रदर्शन करते और हमको हम जो साधक है कृष्ण भक्ति साधक है तो हमको उपदेश देते तो किस प्रकार हमें प्रार्थना करना चाहिए तो हमें ऐसा नहीं कहना है कि मैं उत्तम वैष्णव हूँ मुझे पूरी रुचि है कृष्ण नाम में तो जो वास्तव उत्तम वैष्णव है तो वैसे नहीं बोलते। वैष्णव का स्वाभाविक गुण है कि वो विनम्र होते और पूरा नाम से आकृष्ट होते हुए भी वो सोचते कि मुझे नाम में रुचि नहीं है तो वो एक उपदेश है और दूसरा उपदेश है कि यदि हमें नाम में रुचि नहीं है तो उसका कारण है अपराध तो अपराध अलग अलग होते हैं जिनमें मुख्य है, जिन है वैष्णव अपराध नाम अपराध भी है अपराध भी है अर्चन मार्ग में सेवा भी होते हैं जीव अपराध भी हमें ऐसा नहीं सोच रहे कि मैं वैष्णव हूं मैं ये सब अवैष्णवों को बिना कारण से हिंसा कर सकते चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि प्राणी मात्रे उद्वेग न देो मतलब किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना वो वैष्णव स्वभाव है तो धाम अफर है नाम अफर है तो हमें कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए किस प्रकार सदैव सचेतन होना चाहिए जिससे हम अपराध नहीं करेंगे तो हरि नाम करना चाहिए और सभी प्रकार की सेवा और साधना करना चाहिए मुख्य है हरि नाम और साथ साथ हमें सचेतन होना चाहिए जिससे हम किसी भी अपराध नहीं करेंगे तो हम करते हैं हम सिद्ध पुरुष नहीं है हम साधक है तो साधक का मतलब हम सिद्ध नहीं है तो इसलिए हमारा भक्ति करने का प्रयत्न में कभी कभी हम अपराध कहते हैं तो हमें क्या करना है प्रायश्चित क्या है भक्ति में ही प्रायश्चित नहीं है कर्मकंडीय प्रायश्चित नहीं है हम और अधिक भाव से भक्ति साधना करते हैं तो भक्ति का प्रभाव से धीरे धीरे वो अपराध करने की वृद्धि की पूरी हथाना होगी तो भक्ति से भक्ति करने से वो सब छूटी जो हम करते हैं भक्ति करने में तो भक्ति का प्रभाव से वो सब मिट जाएगा नहीं रहेगा फिर हम पूरा शुद्ध होंगे तो ऐसे ही भक्ति में विश्वास होना चाहिए हरि नाम में विश्वास होना चाहिए कि ये हाँ, ये ओ, इस नाम तो कृष्ण ही है और इसलिए मुझे हरि नाम करना चाहिए और समझना चाहिए मुझे कि इस नाम भगवान कृष्ण ही है शब्द के रूप में